बद्रं करने भी भद्रं कर्णे शृणुयामदे भद्रंपेमा क्षेजरा स्थिंगेस्तुवा गुस्स्यनूसेंदेवित तंजदु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नुषा विश्व स्वन नक्षो अनेमी स्वस्ती नो शांति शांति शातिशा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्र्य वंदे व्याप्त गुररात्मे दक्षिणा वदव्यादेहाय नमः नम ओं शांति शांति अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के छठवे प्रश्न का विचार कल प्रारंभ हुआ था इस प्रकरण के सम्मन भाष्य में भास्कर भगवान ने व्रता पूर्वक का चतुर्थ प्रश्न के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध बताया चतुर्थ प्रश्न में जो अर्थ विस्तार से कहा गया था उसे संक्षेप में यहां कह करके फिर इस ष प्रकरण के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जगत का कारण ब्रह्म है जिसमें चतुर्थ प्रश्न में त्व पदार्थ तथा तत्पदार्थ तथ शोधन के अवसर पर ये प्राणादि समस्त जगत संप्रतिष्ठित बताया गया था यहां पर बताया जा रहा है उसी प्राणादि जगत के आधारभूत आत्मा से प्राणादि जगत काल में निष्पन्न होता है इसलिए अर्थ निकलेगा प्राणादि समस्त जगत का कारण ब्रह्म है जिसमें प्रलय काल में प्राणादि समस्त जगत स्थित है उसी से सृष्टि काल में उदि जगत उत्पन्न होगा तो प्रलय काल में जगत को बताया गया अद्वितीय आत्मा में अवस्थित अनभिव्यक्त नाम रूप से ब्रह्म में ही यानी आत्मा में ही कल्पित है अव्याकृत शब्दित जगत कब प्रलय काल में तो अव्याकृत का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप दशापन्न जगत कारण अवस्थापन्न जगत वह प्रलय में कहाँ है तो सदैव स्वामी इदमग्रासित शब्दित सत ब्रह्म में स्थित है तो जिसमें प्रलय के समय अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में जगत स्थित है उसी से सृष्टि काल में जगत निष्पन्न होगा ये अर्थात तो पूर्व में सूचित किया गया था चतुर्थ प्रश्न के अवसर पर उसका ये जो ब्रह्म में जगत कारणत्व का पहले अर्थात प्रतिपादन हुआ था यहां पर विस्तार किया जा रहा स्पष्टीकरण किया जा रहा इसलिए चतुर्थ प्रश्न के साथ बन जाएगी इस ष्ट प्रश्न की उत्थाप्य उत्थापक भाव संगति और जगत कारणत्व का वर्णन ब्रह्म में करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तो बताया गया था कि समस्त उपनिषदों का यह निश्चय है कि जो जगत का कारण है उसके ज्ञान से ही परमश्रेय की प्राप्ति होती है यह समस्त उपनिषदों का सिद्धांत है निश्चय है यद्यपि अद्वैत आत्मबोध परमश्रेय शब्दित मोक्ष का साधन है यह कहा गया था न कि कारण का ज्ञान कारण ज्ञान से मोक्ष नहीं होता अद्वैत आत्मबोध से मोक्ष होता है तो कहते हैं अद्वैत आत्मबोध की उपपत्ति के लिए ही अद्वैत अद्वितीय आत्मा में जगत कारण तो बताया जा रहा है अविद्या से यदि उस अद्वितीय आत्मा से अन्य कोई प्रधान आदि जगत के कारण सिद्ध होंगे तो फिर आत्मा की अद्वितीयता भंग हो जाएगी एक तो आत्मा होगा और दूसरा जगत के कारण के रूप से निश्चित जो प्रधान आदि में से कोई तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा अद्वितीय तो नहीं रह पाएगा अद्वैत की सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक है आत्मा को ही जगत का कारण बताना और यह नियम होता है कि कार्य अपने कारण से अनन्य होता है अनिक्त होता है भिन्न नहीं होता <coughs> तो जब अद्वितीय आत्मा ही समस्त जगत का कारण सिद्ध होगा तो जगत फिर आत्मा से भिन्न नहीं होगा आत्मरूप ही होगा और आत्मा की अद्वितीयता सिद्ध होगी और उस अद्वितीय आत्मबोध से निश्रेष की सिद्धि होती है यह उपनिषदों का निश्चय है इस प्रकार ये बताया गया था सम्मन भाष्य में और टीका में कहा गया था यह सस्ट प्रश्नात्मक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है मुंडक उपनिषद में आए हुए जो दो मंत्र हैं उन मंत्रों का विस्तार से अर्थ कथन के लिए वे दो मंत्र हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा एक ये और दूसरा है यथा नद्यन्दमा समुद्रे अस्तंग नाम रूपे विहाय इन दो मंत्रों के द्वारा संक्षेप में मुंडक उपनिषद में कहा गया जो अर्थ है उपाधिभूत प्राणादि कलाओं का परमात्मा में लय होने पर आ, निर्विशेष आत्मस्वरूप में अवस्थान रूप मोक्ष की सिद्धि होती है ऐसा गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र के द्वारा कहा गया है कलाओं का परमात्मा में विलय और नदी के दृष्टांत से ये कहा गया जब <coughs> एक आत्मा में भेदसा दिखाने वाली उपाधि रूप कलाए अपने विवर्त उपादान कारणभूत परमात्मा में विलीन हो जाती है तो फिर रूप ही यह जीव हो जाता है अविद्या दशा में कला से युक्त होने से भिन्नशा दिखने वाला भिन्नशा प्रतीत होने वाला वह आत्म परमात्मरूप होता है परमात्मा से अवस्थित होता है इसे नदियों के दृष्टांत से यथा नद्य समुद्रे अस्तंग नाम रूपे विहाय इत्यादि मंत्र से संक्षेप में कहा गया मुंडक उप में इसी अर्थ का विस्तार से कथन इस प्रकरण में होगा इसलिए भी ये ष्ट प्रश्न प्रारंभ हो रहा है इस प्रकार अवतरण भाष्य का हम लोग अर्थ देख चुके हैं अब जो मूल मंत्र है इसका उच्चारण कर ले अर्थानुसंधान कर ले फिर इसके व्याख्यान रूप भाष्य को देखते हैं अथ हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रछ भगवन््यनाभ कौसल्यो राजुत्रो मेत प्रश्नम अपृछत कलम ोडशकल भारद्वाजपुष वेत्थ तमह कुब्रुव नाहद यद्यम अवेदीसम कथंते नक्ष्यमीलो वैष पिशोष्योनृतमती तस्मा अनृत वक्तुम स तूषि रथमाररू्य प्रव्रज क्वासो पृछा इति तो आचार्य जी के पास ब्रह्मजिज्ञासु बन करके सुकेशा आदि छह ऋषि आए हुए हैं और आचार्य पिपला जी ने उन्हें कहा कि एक वर्ष तक साधना में जीवन व्यतीत करते हुए मेरे पास रहो फिर आप लोग जो प्रश्न करोगे जिसको जो जानने की इच्छा है उस अपने जिज्ञास अर्थ विषयक उनका उत्तर यदि मैं जानता हूं तो दूंगा एक वर्ष के पश्चात क्रम से एक एक ऋषि ने अपने अपने जिज्ञासा अर्थ विषयक प्रश्न किए पहला जो प्रश्न था अपर विद्या के फल विषयक था दूसरा प्रश्न दूसरा और तीसरा अपर ब्रह्म विद्या के जो आ, दो प्रकार है अपर विद्या के अपरा विद्या कर्म तथा उपासना दो विभागों में विभक्त है उसमें से कर्म रूप अपरा विद्या का स्वरूप तो कर्मकांड में विस्तार से बताया गया था और उपासना रूप अपरा विद्या का स्वरूप बताया गया प्रथम द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न के द्वारा प्राण उपासना का वर्णन करके और चतुर्थ प्रश्न में परा विद्या उत्तम अधिकारी के लिए तत्त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान रूपा बताई गई और उसमें जो अनधिकारी हैं तीव्र वैराग्य जिसके अंदर नहीं है वैराग्य की न्यूनता है उसके लिए क्रम मुक्ति के साधन भूता ओंकार रूपासना पंचम प्रश्न के उत्तर के रूप में बताई गई और षष्ठ प्रश्न के द्वारा परा विद्या का ही स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। <coughs> तो सुकेशा नाम के जो ऋषि हैं पांच ऋषियों ने अभी तक अपने जिज्ञास अर्थ विषयक प्रश्न किए उनके उत्तर आचार्य पिपला जी ने दिए अब अथ ये जो प्रथम पद है ये बता रहा है आनंतर्य रूप अर्थ को किसके आनातर्य को बताएगा तो आचार्य पिप्पला जी के द्वारा सत्य काम सभ्य जो काम है उनके प्रश्न के उत्तर के आनन्तर्य को अथ शब्द बताएगा शिवी के पुत्र सत्यकाम का जो आचार्य पिपला जी के प्रति प्रश्न था जीवन भर ओंकार की उपासना करने वाले उपासक को कौन सा फल प्राप्त होता है यह प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी के द्वारा देने के पश्चात देने के अनंतर यह अथ शब्द बता रहा और ह शब्द बताता है प्रसिद्धि को किनके प्रसिद्धि को आचार्य पिपलाद जी के तो एनम यानी आचार्य पिपलादम ह का निकलेगा प्रसिद्धम उस समय अध्यात्म जगत में सर्वाभिज्ञ के रूप में आचार्य पिपलाद जी की बड़ी प्रसिद्धि थी इसलिए ह शब्द बता रहा है उनके प्रसिद्धि को कि हे प्रसिद्धम एनम यानि आचार्य पिपलादम भरद्वाज गोत्रीय सुकेशा नाम के ऋषि ने पूछा उन छह ऋषियों में से एक ऋषि है सुकेशा नाम के भी उन्होंने प्रश्न किया क्या प्रश्न किया वो बताया जा रहा है इस कंडिका का जो अंतिम वाक्य है उसके द्वारा तं या पृछ्यामी क्वासो पुरुष ये प्रश्न किया है लेकिन इस प्रश्न के पहले जो एक आख्यायिका आई सुकेशा ऋषि उसे बता रहे हैं कि ये कहते हैं कि आचार्य पिपला जी को संबोधित करके हे भगवान ये सुकेशा ऋषि के द्वारा आचार्य पिपलाजी के लिए किया गया संबोधन है हे भगवान हिरण्यनाभ नाम का एक को, आ, कोसला नगरी के राजा का पुत्र है इसलिए उसे कहा जाता है कौशल्य कोसला नगरी निवासी कौशल्य भारत निवासी जैसे भारतीय कहलाते हैं ऐसे कोसल नगरी कोसला नाम की एक नगरी है उसमें रहने वाले कौशल्य और वो राजा का पुत्र है राजकुमार है उसका नाम है हिरण्यनाभ तो हिरण्यनाभ नाम का राजपुत्र कोसल नगरी के राजा का पुत्र आकर के मेरे पास माम उपेत्य माम ये सर्वनाम है सुकेशा ऋषि के द्वारा अपने लिए प्रयुक्त तो उपेत्य का अर्थ है पास में आकर के तो राजपुत्र सुकेशा ऋषि के पास गए ये कब जब पिपलाजी के पास सुकेश आए उस समय नहीं उससे पहले इनके पास आने से पहले राजकुमार हिरण्यनाभ सुकेशा ऋषि के पास आए हाँ बोलो क्या है? हाँ हाँ वो मांगोश्च हाँ, और बीच में आंग है ना आंग उपसर्ग पूर्वक इन गातु है हाँ, तब तो ये बना है आंग उपसर्गपूर्वक इन गतो धातु से अक्वा प्रत्यय हुआ अक्वा प्रत्यय के स्थान पर फिर लेपादेश हुआ लेपादेश होता है उपसर्ग पूर्व में हो तो आंग उपसर्गपूर्वक इनगतु से इन गतो धातु से आंग होने से फिर लेप आदेश करके और वो तुकागम होकर के बन गया आ इित्य और ये जो आंग है और इित्य का इकार है इन दोनों के स्थान पर हो गया वो आदिगुण से गुण और फिर ये जो एकादेश हुआ अंतादि वच्च के अनुसार पूरों में जो आंग है तदात्मक है और ओमांगोच सूत्र कहता है आकार से पर में ओम या आंग हो तो पररूप एकादेश होता है तो पर एकादेश हुआ उपेत्य बना जैसे शिवे ही बनता है ऐसा उपेत्य बना शिवे ही के तरह तो माम उपेत्य तो राजपुत्र मेरे पास आकर के प्रश्न किया राजपुत्र ने क्या प्रश्न किया कि एतम प्रश्नम अपृछत यानी यह प्रश्न किया एतम शब्द से लेना वक्षमान प्रश्न और राजा राजपुत्र ने सुकेशा ऋषि से जो प्रश्न किया उसे सुकेशा ऋषि आगे बता रहे हैं इसलिए एक अर्थ है वक्ष्यमान ये प्रश्न का विशेषण हो जाएगा वक्षमान प्रश्नम अप्रिछत और प्रश्न का अर्थ प्रष्टव्य अर्थ हाँ तो प्रष्टव्य अर्थ विषय प्रश्न किया पूछा जो पूछा अर्थ उसे बताया जा रहा है सोडस कलम भारत भारद्वाज पुरुषम वेत्थ ये प्रश्न है उसका राजकुमार का सुकेशा ऋषि के प्रति तो राजकुमार ने सुकेशा ऋषि को संबोधित किया हे भारत भारद्वाज जैसे आचार्य पिपला जिसको संबोधित किया सुकेशा ऋषि ने हे भगवन ऐसे सुकेशा ऋषि को संबोधित किया राजकुमार ने हिरण्यनाभ ने हे भारद्वाज ऐसे कह करके जैसे भगवान को अर्जुन हे वार्ष्णेय कहते हैं हे वार्ष्णेय कहते हैं न और भगवान अर्जुन को हे पांडव कहते हैं ऐसे कौशल्य ने सोश क्या नाम वो को को संबोधित किया कि हे भारद्वाज भरद्वाज भारद्वाज वंशीय सोडस कलम पुरुषम वेत्थ ये सम्रश्न अर्थ में लोट लकार है लोट लकार कई अर्थों में होता है ना जितने जिस अर्थ में विधि लिंग होता लिंग होता है उन्हीं अर्थों में होता है लोट लकार भी लोट के सूत्र से तो विधि निमंत्रण आमंत्रण सम्प्रश्न प्रार्थना इत्यादि अर्थों में हो जाता है लिंग तो यहां संप्रश्न है लोट लकार कार था तो हे भार्वाज कलम पुरुषम अने क्या आप सोडस कल पुरुष को जानते हो ऐसा सुकेशा ऋषि को संबोधित करके हिरण्यनाभ ने प्रश्न किया वह हिरण्यनाभ का प्रश्न सुकेशा ऋषि ने आचार्य पिपला जी को बताया कि ये प्रश्न मुझे पूछा सोड़श कल पुरुष विषय को तो हिरण्यनाभ को जो उत्तर दिया सुकेशा ऋषि ने उसे बताया जा सुकेशा ऋषि स्वयं कह रहे हैं कि तम अहम कुमारम अब्रुवम अहम यानी मैं सुकेशा मैंने उस कुमार को कुमारम यानी उस राजपुत्र को अभ्रुवम या कहा क्या कहा कि ना हम इमम वेद मैं तुम्हारे द्वारा प्रष्टभ्य सोड़स पुरुष को नहीं जानता हूं इमम से लेना हिरण्यनाभ ने जिस सोड़स कल पुरुष विषयक प्रश्न किया उस सोडस कल पुरुष को तो इम यानी सोड़स कल पुरुषम अहम न वेद मैं नहीं जानता हूं और जब ऐसा सुना सुकेशि के मुख से हिरण्यनाभ ने तो हिरण्यनाभ को ऐसा लगा विश्वास नहीं हुआ कि ये नहीं जानते हैं ऐसा विश्वास नहीं हुआ तो हिरण्यनाभ के बुद्धि में विश्वास दिलाने के लिए ये कहते हैं सुकेशा सुकेशा ने ये कहा उसे कि यदि अहम कथन्ते सम कथन इति तो ये सुकेशा ने हिरण्यनाभ से कहा कि यदि मैं सोडशकल पुरुष को जानता तो ते यानी तुभ्यम कथम न अवक्षम तो कैसे नहीं कहता तुम तो बिल्कुल निराभिमानी हो करके जैसा शास्त्र बताता है ऐसे विधिवत मेरे पास जिज्ञासु बनकर के आए हो और तुम्हारे जिज्ञासा को शांत करना मेरा कर्तव्य है लेकिन तुम्हारे जिज्ञासा अर्थ को मैं जानूँ तब तो तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूं लेकिन मैं जानता ही नहीं हूं तो यदि अहम इमम अवेदिसम, यदि मैं जानता तो विधिवत प्रश्न करने वाले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों न देता कथन न अवक्षम इति ऐसा सुकेशा ने हिरण्यनाभ को कहा लेकिन तब भी हिरण्यनाभ को ऐसा लगा कि शायद ऋषि नहीं बताना चाहते हैं ये कहने पर भी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ सोड़स पुरुष विषय अज्ञान सुकेशा ऋषि को है इस विषय का विश्वास नहीं हुआ पूर्ण विश्वास नहीं हुआ इसलिए वो उसके मन में पूरा विश्वास हो जाए इस दृष्टि से ये कहते हैं कि समूलो वे सरिशोष्यति यो अंतम अभिवदति एक कार्य कारण भाव बता रहे हैं शास्त्र का शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित कार्यकारण भाव है मिथ्या भाषण का फल है इस लोक और परलोक से पुरुषार्थ से प्रचुति विनाश इस लोक में भी वो सुखी नहीं हो सकता परलोक में भी सुखी नहीं हो सकता जो अंध्रित भाषण करता है ऐसा यहां पर कहा जा रहा है अंधित भाषण साधन है और यह लोक परलोक में सुखाभाव पुरुषार्थ से वंचित रहना सुख से वंचित रहना ये उसका फल है तो ये यानि यो अन्द्रितम अभिवदति इसमें यह शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी को इस शब्द से लेना तो यह यानी जो मनुष्य अन्द्रितम अभिवदति यानी मिथ्या भाषण करता है तो मिथ्या भाषण करने वाला मनुष्य कते समूलो ये यानी वो मिथ्याभाषी पुरुष समूलो परिशुष्यती तो समूल परिशुष्य सुख जाता है का है पुरुषार्थ से वंचित होता है पुरुषार्थ है पुरुष यानी जीव जिसको चाहता है सुख को चाहता है इस जन्म में भी सुखी रहूं और भविष्य में भी ये शरीर छूटने के बाद स्वर्गादि सुख का अधिकारी बनूं ये मनुष्य की इच्छा रहती है तो कहते हैं जो मिथ्या भाषण करता है वह समूल सुख जाता है का अर्थ है इस लोक में भी और परलोक में भी सुख से वंचित ही रहता है उसे सुख नहीं मिलता ये आंद्रित भाषण का फल बताया और आगे कहते हैं सुकेशा ऋषि तस्मात आंद्रितम वक्तुम न अरहामी तस्मात यानी जिस कारण से शास्त्र आध्रित भाषण करने वाले को इस लोक में तथा परलोक में सुख से वंचित रख रहा है कह रहा है कि वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता और कोई भी नहीं चाहता इस जन्म में और जन्मांतर में दुखी हो दुख से दूर ही रहना चाहता है और दुखी से घिरा रहता है आंद्रित भाषी सुखी नहीं रहता है तो दुखी रहेगा तो जिस कारण से आंद्रित भाषण करने वाला दुखी रहता है सुख से वंचित रहता है उस कारण से तस्मात का है आंद्रितम वक्तुम अहम न अरहामी ऐसा लगाना अहम का अध्ययर करना अर्मी उत्तम पुरुष होने से तो शास्त्र को जान रहा हूँ मैं इस शास्त्र वचन के अर्थ को अंध्रित भाषण का फल सुख से वंचित रहना है दुखी होना है ऐसा साध्य साधन भाव को जानने वाला जो मैं हूँ वह अन्द्रितम वक्तुम न अरा मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता मिथ्या भाषण का फल सुख से वंचित रहना मैं नहीं चाहता और यदि मिथ्या भाषण मान लो मैं सोड़स कल पुरुष को जानता और जान करके भी तुम्हें यह कहता कि मैं नहीं जानता हूँ तो ये गलत कहना हुआ ना अंधित भाषण होगा और इस प्रकार का अंधृत भाषण करूँगा तो उसका फल क्या होगा उसका फल होगा सुख से वंचित रहना इस जन्म में भी और भावी जन्म में भी हमेशा दुख से घिरे रहना और ऐसा तो मैं नहीं चाहता और वो जिस दुख से घिरा नहीं रहना चाहता सुख से वंचित होना नहीं चाहता और वही साधन यदि करूंगा तो जरूर ऐसा होगा और वो साधन है अंधित भाषण इसलिए मैं अंधित भाषण कर नहीं सकता अंधित भाषण का फल विपरीत ही है ये जान करके अनर्थ ही है ये जान करके अंध भाषण योग्य मैं नहीं हूं जब ऐसा कहा हिरण्यनाभ को सुकेशा ऋषि ने तो सुकेशा ऋषि के इस वचन को सुनकर के विश्वास हुआ हिरण्यनाभ को कि मैं यानी ये सुकेशा नहीं जानते हैं षोड़श पुरुष को ये विश्वास हुआ जानते तो जरूर कहते हैं फिर वह सू तूषणिम रथम आरूह्य प्रबराज तो हिरण्यनाभ अपने रथ जिस रथ से आया था उस रथ में आरूढ़ होकर के अपने नगरी को चला गया वो तो चला गया लेकिन ये घटना घटी हिरण्यनाभ मेरे पास आया ये प्रश्न किया ये जो उसका और मेरा संवाद हुआ इसको कई वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक पुरुष विज्ञय बन करके मेरे हृदय में बाण के जो अग्रभाग होता है ना बाण का उसे शल्य कहते हैं उस शल्य के तरह चुबरा है किसी को यदि बाण लग जाए तो बाण का अग्रभाग शरीर में अंदर घुस करके चुपता रहता है ना जैसे काटा चुपता है ऐसा तो ऐसे ही यह सोड़श कल पुरुष तब से मेरे हृदय में उसका ज्ञान न होने से जिज्ञास बना बैठा है मेरे हृदय में उसको जानने की इच्छा है और इच्छा किसी चीज की होती है और वो जब तक उसका विषय नहीं मिलता तब तक वो इच्छा दुख देती रहती है ना इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब तक हृदय में जब तक रहेगी तो ये विज्ञेय बना है ये सोडश पुरुष मेरा का मतलब जिज्ञास्य बना है और जिज्ञास्य बन करके दिन रात मुझे चूभ रहा है इसका ज्ञान मुझे हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, सोड़स्कल पुरुष विषय सोडस्कल पुरुष पु, के ज्ञान विषयक इच्छा यानी जिज्ञासा शांत हो जाए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं तम ता पृछा तम यानी सोडश पुरुषम जिस सोडस पुरुष को मेरे से जानने की इच्छा हिरण्यनाभ ने की थी उसी सोडस पुरुष को आपसे मैं जानना चाहता हूं आपसे पूछ रहा हूं उस सोड़स्कल पुरुष विषयक प्रश्न <coughs> क्या प्रश्न है तो कहते हैं क्वासो पुरुष इति असो पुरुष यानी वो सोड़स पुरुष यानि कहा पर है जहां जा करके मैं उसे देखूं उसका दर्शन करूं वो सोडस कल पुरुष ये है करके वो कहा है तो असो पुरुष यानी सोड़स कल पुरुष क्व यानि कहा पर है ये मेरा आपसे प्रश्न है ये सुकेशा ऋषि ने पिपल, आचार्य पिपला जी को हे भगवान ऐसा संबोधित करके कहा और इस प्रश्न की पृष्ठभूमि बताई भाष्य है भाष्य को देखिए हे हिरण्यनाभ हिरण्यनाभो नामतः कोसलाया तो हिरण्यनाभ नाम है <coughs> किसका उन राजपुत्र का और कहाँ का है तो कहते कौशलायाम भव कौशल्य कौशल्य विशेषण हिरण्यनाभ का उसके राज्य को बता रहा है कि वो कौशला नाम के नगरी का निवासी है और राजपुत्र है कार्थे जातितः क्षत्रिय है और माम अने उपगम्य एक उच्यमान प्रश्नम अपृछत मेरे पास आकर के ये है प्रश्न किया उस राजपुत्र ने तो प्रश्न शब्द का अर्थ करते है टीकाकार प्रश्न प्रष्टभ्यम इतर्थ प्रश्न पूछा इन्हें प्रष्टभ्य अर्थ को पूछा वो प्रष्टभ्य अर्थ है सोड़श कल पुरुष <coughs> तो सोड़स कलम सोड़स संख्या का कला सोड़स कलम पुरुषम भारद्वाज वेत्थ ये जो प्रश्न है ना इसमें सोड़स कल ये पुरुष का विशेषण है इसमें है बहुरी समाज सोड़स कल पद पद में उसका विग्रह करके बता रहे हैं सोड़स कल इस पद का तो सोड़स संख्या का कला अवयवा गया तो संख्या संख्या का संख्या का कला इव अविद्या रूपा पुरुषे सो अयम संख्यावय आत्म अविद्याध्यात यस्पुरूष सोल तोड़ग्रह तो सोलह संख्या को कला यानी कला शब्द का अर्थ कर दिया अवयव तो अव सोलह कलाएं या अवयव के तरह अवयव अविद्या से अध्यारोपित जिस आत्मा में है उस आत्मा रूप पुरुष को कहा जाता है सोड़स्कल पुरुष और उस सोडस्कल पुरुष विषय प्रश्न हे भारद्वाज मैं आपसे करता हूं तो षोड़ कलम हे भारद्वाज पुरुषम वेत्थ विजानाशी ऐसा प्रश्न हिरण्यनाभ ने भारद्वाज सुकेशा से किया आगे है कि तम अहम राजपुत्र कुमार पृष्ठवंत अब्रुव उक्तवान अस्मि तो मेरे से प्रश्न करने वाले हिरण्यनाभ नामक राजपुत्र से मैंने कहा क्या कहा कि ना हम इमम वेद यम तव इति जिस षोडस्कल पुरुष विषय को तुम मुझे प्रश्न कर रहे हो उस झोड़स्कल पुरुष को मैं नहीं जानता हूँ ऐसा मैंने हिरण्यनाभ को कहा लेकिन हिरण्यनाभ को विश्वास नहीं हुआ ये आगे कहते कि एवं उक्तवती अपि मई अज्ञानम असंभाव तम अज्ञाने कारणम अवादिशम तो मैंने तो सच कह दिया जो जान... नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं करके कह दिया तो एवं मई एवं उक्तवत का मेरे द्वारा सोड़स्कल पुरुष विषयक अज्ञान ही मुझे है मैं नहीं जानता हूं उस पुरुष को ऐसा कहे जाने पर भी मई अज्ञानम असंभावत उस राजपुत्र हिरण्यनाभ को ऐसा लगा कि सुकेशा ऋषि को सोड़स कल पुरुष विषयक अज्ञान नहीं हो सकता यद्यपि वास्तविकता तो यही है कि सोड़स कल पुरुष विषयक अज्ञान मेरी बुद्धि में है मैं नहीं जानता हूं लेकिन उसे यह लगा कि अज्ञान इनको हो नहीं सकता तो उस राजपुरुष का यह विशेषण हुआ मई अज्ञानम असंभावतम तम हिरण्य नाभम तो मेरे में अज्ञान की असंभावना को देखने वाला जो राजपुत्र उसे मैंने अज्ञाने कारणम अवादिसम उस मेरे अंदर वास्तव में ही सोडस्कल पुरुष विषयक अज्ञान है इसका निश्चायक कारण भी बताया वो कारण है कि यदि ये यानी कथनचित तो यदि अहम अवेदि कथम न अब्रुवम ये जो वाक्य है ना ये है अज्ञान की संभावना में कारण को बताने वाला इसलिए अज्ञाने कारणम अवादिसम में अज्ञाने कारणम का अर्थ करते हैं टीकाकार अज्ञाने कारणम ये प्रतीक लेकर के अज्ञान संभावनायाम कारणम इत्यर्थ उसे लग रहा है कि सुकेशा को अज्ञान हो नहीं सकता सोडश पुरुष का हिरण्यनाभ को ऐसे लग रहा है लेकिन सुकेशा ने अपने में अज्ञान की संभावना का कारण बताया हिरण्यनाभ को वो कारण क्या क्या है तो ये है यदि कथंचित अहम् यदि का अर्थ कर दिया कथंचित यानी किसी भी प्रकार से सोड़श पुरुष को तुम्हारे द्वारा पूछे गए मैं जानता तो जरूर तुम्हें कहता ये अज्ञान की संभावना में कारण बताने वाला वाक्य है कि कथंचित अहम् इम तवया पृष्ठम पुरुषम अवेदिसम् विदितान अस्मि कथम् अत्यंत शिष्य गुणवत्ते अर्थिने ते तोभ्यम न अवक्षम न अस्मि न ब्रूयामी तर्थ यदि मैं जानता तो तुम्हें क्यों न कहता जबकि तुम जैसा शास्त्र कहता है ऐसा प्रश्न कर रहे हो तद्विदि प्रणिपातेन प्र, प्र, परिप्रश्न सेवया तो ऐसा ही तुम प्रणिपात पूर्वक प्रश्न कर रहे हो यही एक विधि होती है शास्त्र की और उस शास्त्र की विधि के अनुसार तुमने पूछा है तो मेरा कर्तव्य बनता है तुमने जिसे पूछा है उस अर्थ को बताने का लेकिन तब कर्तव्य बनता है कि यदि मैं जानू नहीं जानता ही नहीं हूं इसलिए नहीं बता रहा हूं ऐसा अपने में अज्ञान की संभावना का कारण भी मैंने उसे बताया <coughs> लेकिन यह सुन करके भी पूरा विश्वास नहीं हो पाया हिरण्यनाभ को मेरे इस वाक्य पर इसलिए आगे कहते हैं कि भूयोपि अप्रत्ययम इव आलक्ष प्रत्याय तुम अब्रुवम तो फिर से मैंने उसके मुखाकृति को देख करके ये निश्चय किया कि अभी भी पूरा पूरा विश्वास षोड़स्कल पुरुष विषयक अज्ञान ही मेरे में है इस विषय को विश्वास पूरा पूरा नहीं हुआ है हिरण्यनाथ को ऐसा उसके मुखाकृति को देख करके मैंने समझा और फिर उसे अपने अज्ञान विषयक विश्वास दिलाने के लिए फिर से कहा प्रत्याय तुम का विश्वास दिलाने के लिए फिर से कहा तो भूयोपि अप्रत्यय इव आलक्ष इसमें प्रत्यय शब्द अप्रत्ययम का अर्थ करते हैं टीकाकार कि अविश्वासम इत्यथ अप्रत्ययम यानि अविश्वासम तो मेरे इस वाक्य पर अविश्वास सा उस हिरण्यनाभ के मुखाकृति को देख करके उसके मन में अविश्वास सा है। ऐसा मैंने समझा और फिर उसे दृढ़ विश्वास कराने के लिए फिर से कहा अब्रुवम क्या कहा तो समूलह यानी सह मूलेन वा नेशो अन्यथा संतम आत्मान अन्य कूंतमय अनृत अयथाभूत अर्थम अभिवदति स उपयति विनश्यति कि जो इोक भाषण करता है का मतलब अन्यथा संतम अन्यथा कुर्वन। तो अन्यथा संतम यानी ज्ञानी होता हुआ अपने आप को अज्ञानी दिखा दे तो ये हुआ अन्यथा होता हुआ अन्यथा कर दिखाना है ज्ञानी और दिखा रहा है अज्ञानी के तरह तो ऐसा आ करके फिर ज्ञानी अपने आप को अज्ञानी हूं मैं नहीं जानता हूं ऐसा कहें तो ये हुआ अयथाभूत अर्थ का कथन अंध भाषण और ऐसा जो करता है उसका फल है सपरिशोष्यति और परिसोष का अर्थ करते हैं सोसम उपायती का अर्थ करते हैं यह लोक पर परलोकाभ्याम छिद्य ते यह लोक परलोक यह लोक यानी यह मनुष्यलोक परलोक यानी मनुष्य शरीर छूटने के बाद प्राप्त होने वाला जन्म वो परलोक हुआ यानी इस जन्म में भी और भावी जन्म में भी वो यानी विनाश को प्राप्त करता का अर्थ है पुरुषार्थ से वंचित रहता है सुख से वंचित रहता है दुख को ही प्राप्त करता है ये विनाश अनर्थ का भागी बनना तो यत एवं जाने जिस कारण से अभी अभि अभी अभिवादन का फल विनाश है अनर्थ की प्राप्ति है और एक जन्म में ही नहीं इस जन्म में भी और भावी जन्म में भी अंधित वदन का फल अनर्थ की प्राप्ति है ऐसा जानने वाला जो मैं एवं जा यत तो एवं जाने ऐसा मैं जानता हूँ तो भी तस्मात यानी इस कारण से नहामी अहम अंध्रित वक्तुम मूढ़वत तो मूढ़ है इस वेद वाक्य के अर्थ को न समझने वाला ध्रित भाषण अनर्थ का साधन है ये जो वेदार्थ है इस वेदार्थ को न जानने वाले को कहा जाता है मूढ़ और उस वह मूढ़ जैसे अंधित भाषण का अनर्थ रूप फल न जान करके मिथ्या बोलता रहता है और अनर्थ को प्राप्त होता है ऐसे इस वेदार्थ को जान करके अनृत भाषण तथा अनर्थ की प्राप्ति के साध्य साधन भाव को जान करके भी यदि मैं मूढ़ के तरह अज्ञानी के तरह मिथ्या भाषण करूँ तो ये संभव नहीं है क्योंकि मैं जान रहा हूं कि इसका तो फल मुझे ही अनर्थ की प्राप्ति होगा कि तस्मात ना रहा अंतम वक्तुम मूढ़वत मुड़ को तो मालूम नहीं है मिथ्या भाषण करने से अन्य की प्राप्ति होगी क्या नाम अनर्थ की प्राप्ति होगी करके मैं तो जानता हूं इसलिए मिथ्या भाषण नहीं कर सकता इसलिए सही सही बोल रहा हूं कि मैं सोडस विषयक सोडस पुरुष विषयक अज्ञानवान ही हूं ये मेरा कथन सही है ऐसा विश्वास दिलाने के लिए कहा मैंने <coughs> और, और ऐसा कहने पर राजपुत्र को विश्वास हो गया ये अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा कुर्वन इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि ज्ञानिनम संतम अन्यथा कुर्वन यानि अज्ञानिनम कुर यानि आरोपयन इत्यर्थ ज्ञानी होता हुआ अपने में अज्ञान का आरोप करके अज्ञानी बता दें तो ये आध्रित भाषण हो जाएगा आगे हैं टीका में भाष्य में ही स राजपुत्र एवं प्रत्यायिता तूषणी व्रीडितो रथम आरूह्य प्रवराज प्रगतवा यहां तो रा, राजपुत्रों को विश्वास हुआ ऐसा कहने पर तो प्रत्यायिताने ये विश्वास हुआ कि भारत सुकेशा को सोड़स कल पुरुष विषयक ज्ञान नहीं है अज्ञान ही है ऐसा विश्वास करके फिर वो शांत हो गया और लज्जित हो गया कौन वो पुरुष हिरण्यनाभ लज्जित क्यों हुआ तो चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं अस्थाने कृत श्रमत्वाद अमुष्य व्रीड़ा इति गम्यते। व्रीड़ा का अर्थ है लज्जा ड़ित कार थे लज्जित तो हिरण्यनाभ को ऐसा लगा कि मैंने अस्थाने कृत श्रम जिसको नहीं पूछना चाहिए था उसे ही पूछा इसलिए ये अनुपयोगी स्थान पर श्रम हुआ ये उसके लज्जा का निमित्त हुआ और लज्जित होकर के फिर रथम आरूह्य प्रराज वो चला गया जैसे आया था ऐसे अपने नगरी में आगे है अतो न्यायत उपसन्याय इत्यादि वाक्य इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार सूचित कथन ते नावक्षम अने न सूचित अर्थम आह तो मूल में जो आया था कथन नावक्षम इस वाक्य के द्वारा सूचित जो अर्थ है उसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं एक विधि रूप अर्थ कि अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या येव। ये कथनते नावक्षम इत्यादि मूल वाक्य के द्वारा सूचित विधि है यहाँ पर कि न्यायत उपसन्याय का विधि विधिवत जिज्ञासु बन करके अपने पास आए हुए जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए योग्य जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जानता तृतीय का एक वचन है यानी विदुषा विद्वान को विद्या वक्तव्या एव। विद्वान को चाहिए कि जिज्ञासु को विद्या का उपदेश करें जिसको जानना चाहता है उसका ज्ञान उसे जिससे हो ऐसा उपदेश करें ऐसा नियम है ये विधि वाक्य हुआ कथन तेनावक्षम इसके द्वारा सूचित ये विधि है और समूलो इत्यादि के द्वारा सूचित जो निषेध वाक्य है उसे भी कहा जा रहा है अन्द्रितंच इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते है टीकाकार कि समूलो वा इति अने सूचितम आह इति तो समूलो वा एष परिशुष्य इत्यादि वाक्य के द्वारा सूचित जो एक निषेध वाक्य है उसे भी यहाँ पर कहते हैं कि अंद्रित न वक्तव्यम् सर्वासु अपि अवस्थासु जो अपना इस जन्म में तथा भावी जन्म में हित चाहता है कल्याण चाहता है उसे चाहिए कि किसी भी अवस्था में झूठ न बोले अनच न वक्तव्यम सर्वासु अपि अवस्थासु इति सिद्धम भवति। एक विधि और एक निषेध ये निकल आया विद्वान को विधिवत जिज्ञासु बन करके आए हुए जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत जिससे हो ऐसा उपदेश जरूर करना चाहिए ये विधि और मिथ्या भाषण किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए ये ये निषेध। दो सब के लिए सामान्य ये विधि तथा निषेध सामने आए ये सूचित अर्थ हुए भाष्य में है आगे तम पुरुषमें त्वा मम रिधि विज्ञवन शल्यम इव स्थितम तो हिरण्यनाभ के द्वारा मुझे पूछा गया जो सोडस्कल पुरुष है उसी पुरुष को मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपसे पूछ रहा हूँ जो षोड़ पुरुष मेरे हृदय में विज्ञेय बन कर यानी जिज्ञास्य बन कर के शल्य के तरह यानी बाण के अग्रभाग के तरह चूभ रहा है तो कौशल्यम इव स्थित तो विज्ञ पुरुष वह मेरा जानने योग्य जिज्ञास्य जो षोड़ पुरुष है वो कहाँ है वो आप बताइए है। इति मैंने इस प्रकार का प्रश्न भारद्वाज सुकेशा ने आचार्य पिपलाद जी के प्रति किया इसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य पिपलाद जी तस्मय सबो वाच से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुया